महाभारत कर्ण पर्व सप्ताशीति तमोध्याय कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम उनकी जय पराजय के संबंध में सब प्राणियों की संशय ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा तथा कर्ण की शल से और अर्जुन की श्री कृष्ण से वार्ता संजय उवाच वृषसेनम हतम नेत्राभ्यां शोकाम संजय कहते हैं महाराज जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा तब वह शोक और अमर्ष के वसीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा रथ कर्ण सेजस्वी जगा मुखो ऋपु युद्धायासताक्ष समा धनंजय फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया तौ तो रथ सूर्य शकासो व्याघ्र परिवार तौ तो। सुस्तत्र आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदित हुए हों हु। शता स्व पुरुषो दिव्य आस्थिता दोनों दोनों के के घोड़े सफेद रंग थे, दोनों ही दिव्य पुरुष और शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे तो दृष्टवा विस्मय जगमो सर्वसैन त्रैलोक्य विजय रोचना विवाह मानिवर तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों के साम आमने सामने देखकर कर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ रथज्ञातल बाण सिंह तौ तो रथाव तो समलोक्य मैचिता ध्वज दृष्ट संस्मय समत हस्तकक्षणस्यनर चीटिन् रथ धनुष की प्रत्यक्षा और हथेली के शब्द बाणों की संस्नाहट तथा सिंहनाथ के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटे हुए ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ कर्ण की ध्वजा में हाथी के साकल का चिन्ह था और किरीटधारी अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान बानर बैठा था तौ तो रथ संप्रसक्त तो दृष्टवा भारत पार्थिवा सिंहनाधर चक्र साधु भरत दंदन। उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे तत्रयोधा चक्रु तथा चक्रुर्था उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहाँ खड़े हुए सहस्रो युद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे आज समत कर्णम प्रहर्ष्यंत संख्या तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहाँ सब और बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे तथा पांडवा सर्वे हर्षियंत धनंजयम् तुर्य शंखा देनाद देन। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष, हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे फेड़िता स्फोट तो उत्कृष्ट सर्वतो सर्वतोत बाहु बाहुशब्देशसूराणाम अर्जुन समागमे कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में सूरवीरों के सिंहनाथ करने ताली बजाने गर्जने और भुजाओं पर ताल ठोकने से सब और भयानक आवाज गूंज उठी तो दृष्ट पुरुष व्याघ्रौ रथस्थौ रचना प्रगृहित महाचाप सरशक्तिध्वजा वर्मृ बद्धन श्वेतावर संपन्नौ द्वावप्येत सुदर्शनौ रक्तचंदन दिग्धांगो शमद गोवृषा विभव चाप विद्युध्वजोपेत शपत्तिनौ चामर व्यजनोपेत तो, छत्रोपशो तो। कृष्णशल्यरथोपेत्यूप तो, महारथौ सिकंधौ दुर्गभुज रक्ष हेम्मा सिंहस्कंध हे प्रति काशौ व्यूढ़ोरस्क महाबलौन्य बद मीक्षा अोन्य जय अोन्यम भिधावंत गोष्ठी गोवृषा विभिन्ना वातंगो सुसंद विवाचल आशीर्वेशौ यम कालाकोपम इंद्रवृत्रा विव क्रुद्ध सूरियाचंद्र युगांताय समौ देवगर्भौ देबलौ दु्यौ देव चूपत यदीक्षया साम तौ तो सूंद्रसमौ तुचंद्रमशौ यहां बलिनौमें दृप्त नाश्धर यधि तौदृष्ट्वा तो पुषव्याघ्रौ शूलावधिष्ठितभूव परमो हरसस्तावकाना वशा पते वे दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे दोनों ही बाण शक्ति और ध्वज से संपन्न थे दोनों कबजधारी थे और कमर में तलवार बंधे हुए थे उन दोनों के घोड़े श्वेत रंग के थे वे दोनों ही शंख से सुशोभित उत्तम तर्कश से संपन्न और देखने में सुंदर थे दोनों के ही अंगों में लाल चंदन का अनुरेप लगा हुआ था दोनों ही साड़ों के समान मध्मत्त थे दोनों के धनुष और ध्वज विद्युत के समान कांतिमान थे दोनों ही शस्त्र समूहों द्वारा युद्ध युद्धकर्मने में कुशल थे दोनों ही चवर और व्यजनों से युक्त तथा श्वेत छत्र से सुशोभित थे एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे उनके कंधे सिंह के समान भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें लाल थीं दोनों ने स्वर्ण की मालाएं पहन रखी थी दोनों सिंह के समान उन्नत कंधों से प्रकाशित होते थे दोनों की छाती चौड़ी थी और दोनों ही महान बलशाली थे दोनों एक दूसरे का वध चाहते और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे गौशाला में लड़ने वाले दो साणों के समान वे दोनों एक दूसरे पर धावा करते थे मद बहाने वाले मदोन्मत हाथियों के समान दोनों ही रोषावेश में भरे हुए थे पर्वत के समान अभिचल थे विश्वधर सर्पों के शिशुओं जैसे जान पड़ते थे यम काल और अंतक के समान भयंकर प्रेरित होते थे इंद्र और वृत्तासुर के समान वे एक दूसरे पर कुपित थे सूर्य और चंद्रमा के समान अपनी प्रभा बिखेर रहे थे में भरे हुए दो महान ग्रहों के समान प्रलय मचाने के लिए उठ खड़े हुए थे दोनों ही देवताओं के बालक देवताओं के समान बलि और देवतुल्य रूपवान थे दैवेक्षा से भूतल पर उतरे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पाते थे दोनों ही सम्रांगण में भगवान और अभिमानी थे युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे प्रजानाथ आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान उन दोनों नर व्याघ्रवीरों को देखकर आपके सैनिकों को महान हर्ष हुआ संशय सर्वभूतान विजय समत समेत पुरुष व्याघ्र प्रहक्ष कर्ण धनंजय पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देखकर समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा भव नभस्तलम दोनों ने श्रेष्ठ कर रखे थे दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था और दोनों अपनी भुजाओं के शब्द से आकाश को प्रतिध्वनित कर रहे थे उभौत कर्माण पौरुषेण बले रच उभौ युद्धे सम्बराज दोनों के कर्म विख्यात थे युद्ध में पुरुषार्थ और बल के दृष्टि से दोनों ही और देवराज इंद्र के समान थे समह विष्णुवीर समुचो भव तथा समूह युदी दोनो ही युद्ध में कार्तवीर अर्जुन दशरथ नंदन श्री भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे वयो रास्ता महारढ़ राजन दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे दोनों ही श्रेष्ठ रथ पर सवार थे और उस महासमर में दोनों के सारथी श्रेष्ठ पुरुष थे तो महाराज राजथ सिद्ध सिद्धचारण संघा विस्मय समत महाराज वहाँ सुशोभित होने वाले दोनों महारथियों को देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को बड़ा आश्चर्य हुआ तव तो पुत्रास्त कर्णम सबला भरत शरी बब्रूर्महात्म क्षिप्रमाशोभिनम सेना से आपके पुत्र युद्ध में शोभा महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेरकर खड़े हो गए पांडवा पुरोग परिवहात्म पार्थम अप्रतिम युधि इसे प्रकार हर्ष में भरे हुए धृष्ट दुम्न आदि पांडवी युद्ध में अपना सानी न रखने वाले महात्मा कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड़े हुए यमौ चेकिनश प्रहृष्टाश्च प्रभद्रकाश्याशय शूरा श्रेष्टा युद्धाभिन ते सर्वे सहिता हृष्टाभ्रुधनजयम रिदक्षी सन शत्रुनम प्रत्यव रथकुंजर पिचल। नकुल धनंजय हर्ष में भरे हुए प्रभद्र ग्रहण नाना देशों के निवासी और युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट सूरवीर ये सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को चारों ओर से घेर खड़े हो गए वे पैदल घुड़सवार रथों और हाथियों द्वारा अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे उन्होंने अर्जुन की विजय और कर्ण के वध के लिए निश्चय कर लिया था। सर्वे यत्ता सेना प्रहार दुर्योधन मुखा राजन कर्णम जुगो बुरा राजन इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओ पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे तावका नाम कर्ण ग्लहोषाषे विषा पते तथा पाण्डवे आनाम ग्लह पार्थो भवत्तरा प्रजानाद आपकी ओर से युद्ध रूपी जुए में कर्ण को दाव पर लगा दिया गया था इसी प्रकार पांडव पक्ष की ओर से कुंती कुमार अर्जुन दांव पर चढ़ गए थे जो पहले के जुए में दर्शक थे वे ही वहा भी सभासद बने हुए थे वहा युद्ध रूपी जुआ खेलते हुए इन वीरों में से एक की जय और दूसरे की पराजय अवश्य भावी थे दूतम सामसक्त विजयाजित अस्मा पांडवा उन दोनों ने युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों तथा पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत आरंभ किया था तो तो तो महाराजा समरे युद्ध साली महाराज युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे ताब प्रजि प्रजी प्रभो प्रभो इंद्र और के समान वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा रखते थे उस समय उन दोनों ने दो महान केतु ग्रहों के, के समान अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया था तथोअतिक्षे सा विवादा भरत छभ मिथो भेदाच भूतानाम आसन कर्णार्जुनातरे परेठ तदनंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन के जय जय जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेपयुक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया मिथो भिन्ना सर्वलोका देवदान गंधर्वाचो रा प्रतिपक्ष गृह त्यक्तु कर्ण अर्जुन समाग मान्यवर सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते सुनाई देते थे देवता दानो गंधर्व पिशाच नाग और राक्षस इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया ज्योरा से सूत पक्ष माते वय कांक्षी ज्यो आकाश की अधिष्ठात्री देवी माता के समान सुतपुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी गिरय सागरा नद्य सजला तथा वृक्षाश्चियश्रीटिन पर्वत समुद्र सजल नदियाँ वृक्ष तथा औषधियाँ इन सबने अर्जुन के पक्ष का आश्रय भी रखा था असुरा गुषकाश परम तप कर्ण समयतृष्टूत शत्रो को वाले वीर असुर यात्रुधान और गुह्यक ये सब ओर से प्रसन्न चित्त हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे मुनियरण सिद्धा बैन ते व्यांश रि सर्वे वेदाशाख्यान पंचमा सोप वेदोपनिषद सरहस्या संग्रहा वासुक्रसनश तक्षको मणिकथा सर्पास्व तथा सर्वकाद्रेयासया विसवंत महाराज नागावताता सौरभे भोगिनः ते भवनर्जुन तर्पाश कर महाराज मुनि चारण सिद्ध गरुण पक्षी रत्न निधिया उपवेद उपनिषद रहस्य संग्रह और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण वेद वास्क चित्रसे तक्षक मणिक संपूर्ण सर्पगण अपने वंशजों सहित कद्रु के संताने विषैरे नाग ऐरावत सौरभ्य और वैशाली सर्प ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे इहा मृगा व्याल मृगा मांगल्या मृगद्विजा पार्थस्जय राजन सर्व एवा विशंसा राजन इहा मृग मृग मंगल सूचक मृग पशु और पक्षी सिंह तथा व्याघ्र ये सब के सब अर्जुन के ही विजय का आग्रह करने लग, लगे वसुओ मरुत साध्याद्रा विस्वे स्विन्हनौ तथा अग्निरीन्द्र सोमस्य से पवनोत्थ दिशो पक्षे आदिकर्ण तो भवन विष शुद्रच ये सर्वसस्ते महाराज राधे वसु मरुद्गण साध्य रुद्र विस्वेदेव अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र सोम पवन और दशो दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्यगण कर्ण के पक्ष में हो गए महाराज वैश्य वैश्यशूद्र सूत तथा शंकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे देवास्तु पितृभेशाध शपदाग यमो वै श्रवणश्च वरुणस् यर्जुन ब्रह्म छत्राच दक्षिणाक्षार्जुनमिता अपने गणों और सेवकों सहित से देवता पितर यम कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे ब्राह्मण क्षत्रि यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया प्रेता पिथाचा क्रब्यादाश्च मृगा द्राक्षसा सह जादो भी सहसृगा कर्णत प्रेत पिथाच मांसभोजी भोजी पशु पक्षी राक्षस जल जंतु कुत्ते और शियार ये कर्ण के पक्ष में हो गए देव ब्रह्मांड परवन तो तुम्बर प्रमुखा राजन गंधर्वाशतुर्जुन प्राधेय सह मौने गंधर्वाप सरसा गणा राजन देवर्षि ब्रह्मषि तथा राजसों के समुदाय पांडव पुत्र अर्जुन के पक्ष में थे तुम्बरु आदि गंधर्व प्राधा और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे महाअसरो गुह्य काम संसिता पुण्य गन्धा मनोरमा अमनोज्ञा से सर्वे कर्णमाश्रिता शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत और मनोरम पवित्र सुगंध ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए को प्रिय न लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था विपरीता नरिष्टाष्यम ये त्वंत काले पुरुषम विपरीतम उपासितम काले ते प्राणियों के समक्ष जो विपरीत होते हैं अंतकाल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश करते हैं वे सभी भाव और अरिष्ट एक साथ सूतपुत्र कर्ण के भीतर प्रवेशु ओजस्तेजस् सिद्ध प्रहर्ष सत्यक्रमौ मनस्तुषांदो नृपोत्तम ईदृशा नरव्याघ्र तस् संग्राम सागरे निमित्तानि च सुभ्राणि सूर्य जिष्णुमा नर नरव्याघ्र नृप्रेष्ठ ओज तेज सिद्धि हर्ष सत्य पराक्रम मानसिक संतोष विजय तथा आनंद ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए थे ऋषि ऋषियो ब्राह्मण साधम अभजंत करेटिन ततो देव गण साधम सिद्धाश सचारण दिधा भूता महाराज व्याश्रयन नरोतम ब्राह्मणों से ऋषियों ने क्रीडधारी अर्जुन का साथ दिया महाराज देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्धगण दो दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे विमान विचित्राणे गुणवंते समारुझ समाज रथम कर्ण पार्थयो वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठ कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे तथा मृगा पक्षी गणीपाचा मनीषि दिध समण अर्जुन समागम क्रीड़ा मृग पक्षी समुदाय तथा हाथी घोड़े रथ और पैदलों सहित दिव्य मनसी पुरुष वायु तथा बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे देवदानव गंधर्वा नाग यक्षापतत्रिण महर्षयो वेद विद पितरश्च सुज तपोविद्या तथा सध्यो नान रूप बलान्विता अंतरिक्षे महाराज विनो वत महाराज देवता दानो गंधर्व नाग यज्ञ यक्ष पक्षी वेदज्ञ महर्षि स्वधाभोजी पितर तप विद्या तथा नाना प्रकार के रूप और बल से संपन्न औषधियाँ ये सब के सब को लाहल मचाते हुए अंतरिक्ष में खड़े हुए थे ब्रह्मा ब्रह्मषि साधम प्रजापते भी भवशैव स्थित तो हो जाने दिव्यगमत ब्रह्मषियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए आये समेत महात्म दृष्ट कर्ण धनंजय अर्जुनो जयताम कर्णमित श्रो ब्रवीतता तरा उन दोनों महामन वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे जयताम कर्णम कर्णमित सूर्यभ्यपा भाषत हत्र्जुनम मम श्रुतः कर्णो जय तुथयु हत्वा कर्णम जय मम पुत्रो धनंजय यह सुनकर सूर्य देव कहने लगे नहीं कर्ण ही अर्जुन को जीत ले मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे इंद्र बोले नहीं मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वरण करे इत सूर्य विवाद भक्ष संस्थितो सत्र तयोर्बुद सिंह यो द्वैपक्ष मास च भारत इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे भारत देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे समय तुम महात्मा नव दृष्टा कर्ण धनंजय अकमपंत त्रयोलो का सहदेविचारण महामणा कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं ऋषियों तथा तो चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी कापने लगे सर्वे देवगण शर्वभूतान यानच यत पार्थ देवा स्तो देवा यत कर्णस्तोसुर संपूर्ण देवता तथा तो समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उस अस, उधर असुर खड़े थे। कुरु उसपति देवा स्वयं भूवोदय रथयूथ पति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के वीर थे, प्रमुख वीर थे उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा कौन यो विजयी देव कुरुपाण्डव योधयो समोस्तु विजयो देव एतो नरसिंह यो देव इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा भगवान हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंहों की एक सी ही विजय हो कर्ण कर्णार्जुन विवादे नर्व संशय जगत स्वयंभो ब्रूहि नथ्यम एतोज प्रभो स्वयंभो ब्रूहितक्यम समोस्तु विजयो नो प्रभो कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया स्वयंभो आप हमें इनके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए आप ऐसा वचन बोलिए जिसमें इन दोनों की समान विजय सुनिश्चित हो तदुप्रुत मघवाम प्रणपत पितामह सम यत देवेश मतिमताम देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यह निवेदन किया पूर्व भगवता प्रोक्तम कृष्ण ध्रुव तथा सुप्रसीद सु मम भगवान आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है आपका वह कसन सत्य हो आपको नमस्कार है आप मुझ पर प्रसन्न हो ये ब्रह्मशा वथोवाक्यम उचुत स्त्रीदेशर विजय ध्रुवमिवाश्य विजय से महात्मन खाण्डव हुतभुक्त सिद्ध्यसाचिवर्गम चमुप्राप्य साहाय शक्रते तब्रह्म और महादेवजी ने देवेश्वर इंद्र से कहा महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है इंद्र इन्हें सभ्य साची अर्जुन ने खांडो वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की कर्ण से पक्ष अथ कार्य पराजय एवं कृत भवे कार्य देव देवा निश्चित आत्म कार्यम से सर्वेशा गरी अस्त्री दशेश्वरा कर्ण दानो पक्ष का पुरुष है अतः उसकी पराजय करन, करनी चाहिए ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा देवेश्वर अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है महात्मा फाल्गुन चापी सत्य धर्मरत सराम विजयशय महात्मा अर्जुन सदा सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाला है अतः उनकी विजय अवश्य होगी इसमें संशय नहीं है तो भगवान् ये न महात्मा वृषभदे सतलोचन सतलोचन जिन्होंने महात्मा भगवान को संतुष्ट किया है उनकी विजय कैसे नहीं होगी यस्य ये स्वयं विष्णु सारत्यम जगत प्रभु मन बलवान सूर पिता स्रोत तपोधन साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने शिव का सारत्य जिनका सारत्य किया है जो मनस्वी बलवान सूर्यीर अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता और तपस्या के धनी है उनकी विजय क्यों न होगी विभरते च महातेजा धनुर्वेदत पार्थ सर्वगुण पे तो देव कार्य सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं अत उनकी विजय होगी होगी ही क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है कुलश्यन्ते पांडवा निवासा संपन्न तपसा च पर्याप्त पुरुष पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं अतिक्रमे च अप्यर्थ पर्यम अंतिक्रांतोका अभाव नियतम भवेन ये अपनी महिमा से देव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा न विद्यते व्यवस्थानम क्रुद्ध योग योग सष्टारो जगत सत्यम पुर शव श्रीकृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता पुरुष प्रवर श्री और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं नरनारायण वेतौ पुराणा ऋष सत्तम अनियम्यौ निरात तस्त यही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इन पर कृषि का शासन नहीं चलता यही सबके नियंता है अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है नो समिंदवाह मनुषेश अनुगम्या सहतेचारिण सर्वेव गुणशापि सर्वभूतान वर्तते निखिलम जगत देवलोक अथवा मनुष्यलोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है देवता ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोक समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है कर्णो नियम मुख्यान आपनो तो पुरुष कर्णो व कर्तन शूरो विजय स्वस्तु कृष्ण ओम सूर्यीर पुरुष प्रवर में कर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करें परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो वसूना समलोक मृतायाथ सहित द्रोण भीमा भीषमाभ्या कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्मी के साथ वसुओं अथवा मृत गणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे इतक्तौ देवदेवाभ्याग्राक्षो ब्रवीदच आमंत्र सर्वभूतान इब्रमुचन देवाधिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई श्रुतभिजत प्रोक्त भगवद्भ्या जगद्दीतम तथा नाम था ते ष्विगतरा वे बोले हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा वह वैसे ही होगा उसके विपरीत होना अब असंभव है अतः अब निश्चिंत हो जाओ इतिश्रुतवचन हम सर्वभूता मारिष विस्मतान्या भवन राज चक्री तदाम जस ज सुगंधि पुष्पवर्षाण हर्षिता नाना रूपाणी विविधा देवतुर्याधयत माननीय धनेश इंद्र का यह वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हम में से हर्ष में भरकर श्री और अर्जुन के प्रशंसा करने लगे साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की देवताओं ने दाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ कर दिए दिएक्षा प्रतिमथम नरसिंह देवदानो गंधर्वा सर्व एवावतस्थिरे पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम दैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता दानो और गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए रथौत दिव्यौतौ महात्म यौत तो अर्जुन औ राजन प्रहिष्टावभ्यम राजन कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे हुए थे उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे तमागता लोकवीरा संख्या दत्मुह पृथक पृथक वासदेवाजुनौचि कर्णसल्यौच भारत भरत नंदन वहाँ एकत्र हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक ध्वनि करने लगे वीर श्री और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया तुम युद्ध सप्तराम योरिव इंद्र और संभ्रास के समान एक दूसरे से डाह रखने वाले उन दोनों वीरों में उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है तयोर्धजो भी तमल ओ सुभाते राधे राहुकेतु यथाकाशो उदित जगत उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएँ सोह पा रही थी मानव संसार के प्रलय काल में आकाश में राहु और केतु हुआ ग्रह देव दोनों ग्रह उदित हुए हों कर्णसिशतिभा दत्नसारृढ़ पुरर धन प्रख्या हस्तक्षा बराजत कर्ण के ध्वज की प्रताका में हाथी की साकल का चित्र था वह साकल रत्नस्तारमयी सुदृढ़ एवं विषधर सर्प के समान आकाश वाली थी वह वा आकाश में इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी कपिल श्रेष्ठ पार्थस्यास्म विद्वांत द्रष्टाभि भाभी क्ष यथा कुंते कुमार अर्जुन के रथ पर मुँह बाए हुए यमराज के समान एक श्रेष्ठ बानर बैठा हुआ था जो अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था वह अपनी प्रभा से सूर्य के समान जान पड़ता था उसकी ओर देखना कठिन था युद्धाभुको भूप्वा ध्वज कांडी वधन ब्रह कर्णधन स्वस्थनागवान्क उत्पात महादेगा कक्षा कक्षायां्य हम नाम नखच दस ना गुण पन्नगाम गांधीधारी अर्जुन का ध्वज मानव युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा अर्जुन की ध्वजा का महान वेगशाली बैनर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण के ध्वजा के शाकल पर चोट करने लगा ऐसे गरुण अपने जैसे गरुण अपने पंजों और चोचों से सर पर प्रहार कर रहे हो का साकिी काभरणा कालपाशोपी संल कर्ण के ध्वज पर जो हाथी की साकल थी वह कालपाश के समान जान पड़ती थी वह लोक निर्मित हाथी की साकल छोटी छोटी घंटियों से विभूषित हो थी उससे अत्यंत कुपित होकर उस मानर पर धावा किया तयोर घोर तरे युद्धे द्वैरथ्युत आह तय प्रकुर धजम ध्वजो युद्धम पूर्व पूर्वतरम तदाम उन दोनों में घोरतर द्वैरथ युद्धरूपी दा अवसर उपस्थित था इसलिए इन दोनों की ध्वजाओं ने भले स्वयं भी युद्ध आरंभ कर दिया हया हया सन परस्परम सल्यम एक घोड़े दूसरों के भौहों को देखकर परस्पर लांग हुए हिन हिनाते ही लगे इसी समय कमल ने भगवान श्रीकृष्ण सल्ल की ओर च्योरी तरह कर देखा मानो वे उसे नेत्र रूपी बाणों से बिंद दी हो शल्य कुंडरि का शल्यम नयन साय कही इसी प्रकार सल्ल ने भी कमलनयन श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया परंतु वहाँ विजय श्री कृष्ण की ही हु, हुई उन्होंने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को पराजित कर दिया कर्णम चाप्यजय दृष्ट्या कुंती पुत्रो धनंजय अथा प्रवीत सुतपुत्र शल्य भाष्य यदि पार्थो रणे हन्यामासीह कर किं पर संग्रे शल्य सत्य इसी तरह कुंती नंदन धनजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया तदनंतर कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए कहा शल्य सच बताओ यदि कदाचित आज रथ रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डाले तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे शल्य वाचन यदि कर्ण रणहारम सेवाहरम उ भाव रथेनाह माधव पांडव थल ने कहा कर्ण यदि स्वेत वाहन अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डाले तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूँगा संजय उवाच एवे तू गोविंदम अर्जुन प्रत्यम सात कृष्ण सत्यम पार्थ मदम वच संजय कहते हैं राजन इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा तब श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से यह सत्य बात कही पतेह दिवा कर दपि महोदि सत्यम अग्निर्यान्न ताम भन्याणो धनंजय धनंजय सूर्य अपने स्थान से गिर जाए समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता यदि चिंतन लोकपर्यासन भवे हन्याम कर्णम तथा शल्यम बाहुभ्यामे वसियोगे यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उड़ जाएगा मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्धभूम में कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा ये कृष्णवच तुवा प्रहतन कपिकेतन अर्जुन प्रत्युआ कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन हस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले मम तबदपरिया कर्णशल्यौ जनार्दन सपताकज कर्ण सशल्यथवाजिनम सन्न कवचम तय दृष्टास्य सर्मुक दृष्टाद्य कृष्ण शरिश्चिन्न मणिकथा जनार्दन ये कर्ण और शल्य तो मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं है श्री कृष्ण आज रणभूमि में आप देखिएगा मैं कवच छत्र शक्ति ध्वजा पताका रथ घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा अदय शरथ हम सावचाधम सचूर्णितम निवारण पादपम दंतिना यथाम जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को को कर देता है उसी प्रकार आज ही मैं रथ, घोड़े, शक्ति, कवच तथा सहित चूर चूर कर डालूंगा अद्य राधेय भारणाम ध्रुव सपने स्विष्ठान माधव माधव आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है निश्चय ही उन्होंने सप्तमी अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए हैं दृष्टा से ध्रुव मध्य विधवा कर्णयोषि न ही मे साम्यत मुरा कृत कृष्णा सभागता दृष्टि मूढ़े न दीर्घदर्शिना तथा पुनः पुनः आप निश्चय के स्त्रियों को विधवा हुई देखेंगे इस ने सफा में द्रौपदी को आई हुई देख बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई और हम सब लोगों पर आक्षेप किया ऐसा करते हुए इस कर्ण ने पहले जो किया है उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है गोविंद, कर्ण जगती गोविंद जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को साथ मार अत्यंत यह यह सब सब कुछ आप सब कुछ आप अपनी आंखों देखेंगे सी आज के मारे जाने पर आपको मधुर सुनने को मिलेंगे हम लोग कहेंगे विश्वनंदन बड़े सौभाग्य की, की बात है कि आज आपकी विजय हुई ससारम चहिष्ट सजनार्दन जनार्दन आज आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांतना देंगे अद्य स्व मुखी कृष्णाम साधव वाग्भिस्मृत कल्पाभिराज माधव आज आप मुख पर आंसुओं की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे ये श्री कर्ण कर्णप्रमणि कर्णार्जुन समागम द्वैरथे सप्ताशीति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्णप्रबंधी कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम विषय सताइस सत्तासीवा अध्याय पूरा हुआ